जब पंप बंद किया गया तब तक तालाब आधे से भी ज़्यादा खाली हो चुका था यहाँ से अब साफ दिख रहा था कि तालाब के किनारे पर गहराई कम थी जबकि बीच में यह काफी गहरा था किनारे किनारे पर पत्थर की पेचिंग की गई थी ताकि तालाब का किनारा कटने ना पाए अब जब तालाब थोड़ा खाली हो गया था तब तब इसका शेप भी नजर आने लगा था जो की आठ अंक के शेप में था विक्रांत बड़े ध्यान से इस तालाब को देख रहा था काफी देर तक उसे देखते रहने के बाद विक्रांत को कुछ पिंच हुआ अब उसे समझ में आया की आखिर क्यों ये चोर तालाब को खाली करने में लगे हुए थे उसने देखा कि तालाब के किनारे किनारे पर जो पत्थर की पैचिंग की गई थी उस पर कुछ गढ़ा गया था वहाँ कुछ लिखा भी हुआ था पैंतीस दो भले ही विक्रांत का आइडिया बहुत ही बेहुदा था लेकिन फिर भी गोल्डन पिलर के मिलने के बाद तो वो थोड़ी बहुत कमाई तो कर ही सकता है जैसा की उसे जतीन ने बताया था की अगर कोई आदमी जमीन के भीतर ऐसी किसी पुरानी चीज को खोज निकालता है तो फिर भले ही उस सम्पदा पर सरकार का हक होता है लेकिन फिर भी उसे ढूंढने वाले को इनाम जरूर दिया जाता है और ये इनाम की राशि उतनी ही अधिक होती है जितना कीमती सामान आपने खोज कर निकाला है जैसे कि पहले विक्रांत को पहले मिस्टर मलिक द्वारा दिया हुआ ओल्ड नोट मिला था उसके एवज में विक्रांत को काफी पैसा मिल सकता था ठीक इसी तरह से अब अगर विक्रांत को गोल्डन पिलर मिल जाता है तो फिर उसके एवेज में उसे काफी पैसा इनाम में मिल सकता है अगर ऐसा हो जाए तो फिर कितना मजा आ जाएगा ना विक्रांत मनी सोचने लगा अगर एक बार उसे ये गोल्डन पिलर मिल जाए तो फिर वो काफी अमीर बन जाएगा और फिर नैना के करीब पहुंचने की दिशा में वो एक और कदम आगे आ जाएगा क्या पता एक बार मैं अमीर बन जाऊँ तो फिर हो सकता है नैना मुझे तुरंत शादी कर ले विक्रांत जब इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया जब ये लोग चोर इगत जब ये चोर लोग इगतपुरी के मकबरे ऐसी लेकर गोल्डन टॉम्ब और पुरातत्व विभाग के इन्फॉर्मेशन सेंटर तक चक्कर लगा चुके थे तो क्या सच में इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं अब तक गोल्डन टॉम में हार्ड ड्राइव के चोरी हुए तो गोल्डन पिलर, पिलर तराशे हुए पत्थर गोल्डन पिलर गोल्डन टॉम विक्रांत ने मनी मन सोचा की अगर उन्हें इन चोरों को पकड़ना है और जानना है की ये लोग कहाँ छुपे हुए हैं तो फिर सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा की इन चोरों को गोल्डन टॉम्ब के भीतर तालाब में लगे पत्थरों से क्या इन्फॉर्मेशन मिली है और उन्हें पुरातत्व विभाग के इन्फॉर्मेशन सेंटर से क्या पता चला गोल्डन टॉम्ब में तो काफी ज्यादा पत्थर पड़े हुए हैं अब किस पत्थर पर सही इन्फॉर्मेशन लिखा गया है ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम है इन चोरों ने भी तो कोई भी क्लू नहीं छोड़ा था अब अगर एक एक पत्थर को उठाकर उसके ऊपर लिखी गई चीजों का एनालिसिस किया जाए तो फिर ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ये सब करने में काफी वक्त लग जाएगा कुछ और तरीका ढूंढना होगा ऐसे तो कभी चोरों के बारे में पता ही नहीं लगाया जा सकता है कुछ देर सोचने के बाद विक्रांत को लगा कि अगर उसे इन्वेस्टिगेशन का कोई रास्ता निकालना है तो सबसे बेहतर यही होगा कि वो पुरातत्व विभाग के उन तीनों एक्सपर्ट्स के बारे में पता लगाए क्या पता उनके नोट में इन पत्थरों के बारे में कुछ लिखा गया हो और ये तीनों एक्सपर्ट कुछ ज्यादा ही सीक्रेट तरीके से काम कर रहे थे इसके बारे में भी पता लगाना जरूरी है तभी कुछ चीजें बाहर निकलकर समझ आएंगी इसके बाद विक्रांत ने वहां पर सारी जिम्मेदारी जतिन को दे दी उसने जतिन से कहा कि यहाँ गोल्डन टॉम्ब के भीतर जितने भी पत्थरों को चोरों द्वारा छुआ गया है उनकी पहचान करके फॉरेंसिक टीम बुलाकर उनकी जांच कराई जाए तब हो सकता है कि कुछ सबूत निकलकर सामने आए। इसके बाद विक्रांत गाड़ी लेकर नैना से मिलने के लिए निकल पड़ा इस वक्त नैना पुरातत्व विभाग के ऑफिस में ही थी वो वहां पर हुई चोरी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी विक्रांत तुरंत उससे मिलकर पुरातत्व विभाग के तीनों एक्सपर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता था वो इसी सोच के साथ नैना के पास जा रहा था अभी वो रास्ते में ही था और वो गोल्डन टॉम्प के बारे में सोच रहा था तभी उसे गोल्डन टॉम्प के चीफ इंचार्ज द्वारा कही गई बात याद आ गई चीफ इंचार्ज ने कहा था कि गोल्डन टॉम्प बहुत पुराना है और यहाँ पर ना जाने कितनी बार रेनोवेशन का, का काम किया जा चुका है और अगर वहां पर सही में गोल्डन पिलर था तो फिर अब तक इसके बारे में पता चल चुका होता इसका मतलब साफ है कि गोल्डन पिलर गोल्डन टॉम्प के भीतर तो नहीं है ये कहीं और रखा गया है अभी विक्रांत गोल्डन पिलर के बारे में सोच ही रहा था कि उसके पास अचानक से तारिक अहमद का फोन आ गया सर ओहो तारिक ने खांसते हुए कहा ऐसा लग रहा था कि अभी भी उसकी तबीयत खराब थी जब एक बार उसकी खांसी बंद हो गई ना उसने बोलना शुरू किया सर मैं ना इस केस के बारे में थोड़ा सोच रहा था तो मुझे कुछ समझ आया और फिर जब मैंने थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पता किया तो मुझे कुछ खास बात पता चली है पता है आपको क्या बात है अरे क्या क्या पता चला बताओ विक्रांत ने क्यूरी सोकर सवाल किया सर देखिए मैंने थोड़ी हिस्ट्री पता की है ये जो नवाब हामिद खान साहब थे ये अपने वंश के सबसे आखिरी नवाब थे और ये बात शायद उनके राज्य में सबको पता थी सब जान रहे थे कि नवाब साहब का वंश अब खत्म होने वाला है अपने राज के आखिरी दिनों में ही नवाब साहब ने अपनी बेगम के लिए गोल्डन टॉम्प बनवाया था फिर उसी समय नवाब साहब के सेनापति ने वहां से सोने की चोरी शुरू की थी नवाब साहब के सेनापति शेख मोहम्मद को भी ये बात पता थी कि अब नवाब साहब का साम्राज्य खत्म होने वाला है इसीलिए उसने बेगम के मकबरे से सोने की चोरी करने का काम शुरू किया था अब आप बताइए कि शेख मोहम्मद ये सोना किसके लिए चोरी कर रहा था इसके लिए मतलब विक्रांत ने उत्सुकता से सवाल किया लेकिन अबाब साहब के सेनापति शेख मोहम्मद की भी उस वक्त काफी ज्यादा उम्र थी और वो अपने आखिरी दिनों में थे फिर भी उन्होंने बेगम के मकबरे से सोने की चोरी की थी अब आप ये बताइये की वो इस उम्र में किसके लिए चोरी कर रहे थे तारिक ने कहा अच्छा किसके लिए बताओगे विक्रांत ने तुरंत कहा ज़ाहिर सर जरूर है उसने अपने किसी करीबी के लिए ही ये सब चोरी की थी क्योंकि ज़ाहिर है उसे भी ये बात पता थी कि नवाब साहब का राज अब खत्म होने वाला है ऐसे में उसे अपने करीबियों की चिंता थी उनके लिए वो काफी संपत्ति छोड़ कर जाना चाहता था शेख मोहम्मद ने बेगम के मकबरे से इसीलिए सोने की चोरी की थी तो फिर इसका क्या मतलब है विकांत ने पूछा इसका मतलब ये है साहब की अगर शेख मोहम्मद ने अपने करीबियों के लिए ये चोरी की थी तो फिर भला उसके मकबरे में पूरा गोल्ड तो लगवाया गया रहा होगा मतलब मुझे जहां तक लग रहा है कि इगतपुरी के मकबरे में कोई भी गोल्डन पिलर नहीं रखा गया है तो क्योंकि जाहिर है शेख मोहम्मद ने किसी सीक्रेट जगह पर सोने को छुपाया था तो फिर मुझे जहां तक लग रहा है कि इन चोरों को इगतपुरी के मकबरे से कोई गोल्डन पिलर भी नहीं मिला रहा होगा और फिर उसने गुस्से में ही मिस्टर अयर का मर्डर किया था विक्रांत को सोचते हुए अपना सिर हिलाया वैसे जो बात ये तारीख कह रहा है वो सही ही है अगर शेख मोहम्मद के घर वालों को गोल्डन पिलर मिल गया रहा होगा तो फिर उन लोगों ने इसे अपने वंशज के हाथ सौंप दिया था ए, लेकिन इसका मतलब यह है कि गोल्डन पिलर कहीं था ही नहीं और अगर ऐसा है तो फिर इगतपुरी के मकबरे में चोरी करने वाले चोरों ने इतना टाइम विभाग और गोल्डन टॉम्प से इन्फॉर्मेशन चुराने में क्यों वेस्ट किया विक्रांत ने भी केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन तारीख को दे डाली सारी कहानी सुनने के बाद तारीख भी शॉक्ड रह गया तब तब मुझे लग रहा है की तारीख ने खासते कहा वो चोर चोर साले जरूर इस गोल्डन पिलर के बारे में कुछ पता चला रहे होंगे तभी उन्होंने ये सब किया था गोल्डन पिलर से जुड़ी कुछ न कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन चोरों के पास जरूर होगी मुझे भी ये लगता है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा यहाँ तक कि मुझे तो ये लग रहा है कि पुरातत्व विभाग के जो एक्सपर्ट थे उन्हें भी इस गोल्डन पिलर के बारे में जरूर पता था हो सकता है की उन लोगों ने इस गोल्डन पिलर को अपनी आंखों से देखा भी हो मुझे पूरा विश्वास है की उन्होंने गोल्डन पिलर को देखा होगा अच्छा ये लोग इस बात को लेकर भी श्योर थे कि गोल्डन पिलर अभी भी मौजूद है और इसे किसी ने भी छुआ नहीं है अगर ऐसा है तो फिर आप लोगों को जल्दी करना चाहिए जल्द से जल्द आप लोगों को उन्हें अरेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए ऐसा लग रहा था कि तारीख कुछ ज्यादा इस केस में इंटरेस्ट ले रहा था अच्छा अगर आप कहो तो मैं आपको कुछ एक्सपर्ट का नंबर भेजता हूँ उन्हें गोल्डन टॉम्प के पत्थरों के बारे में पता होगा ओके हाँ ठीक रहेगा विक्रांत ने बड़े शांत से शब्दों में तारीख को जवाब दिया मजा न जाने क्यों विक्रांत को कुछ गड़बड़ होने का शक हो रहा था उसे तारिक का हाव भाव ठीक नहीं लग रहा था ए, सर मैं भी चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ लें अपने आप में बहुत बड़ी चोरी है तारिक ने कहा और फिर विक्रांत और तारिक के बीच दो चार प्रेम भरे शब्दों में बातचीत हुई और फिर विक्रांत ने फोन रख दिया फोन रखने के बाद तुरंत ही विक्रांत ने अपनी गाड़ी रोड के किनारे लगाई और फिर अपने अदृश्य कैमरे को चालू कर दिया इसकी मदद ऐसी वो तारीख की एक्टिविटी पर नजर रखना चाहता था अभी विक्रांत के अदृश्य कैमरे के चालू हुए 24 घंटे नहीं हुए थे ये अदृश्य कैमरा एक बार चालू होने पर 24 घंटे तक एक्टिवेट रहता था विक्रांत ने पहले ही ये कैमरा तारिक के ऊपर सेट कर रखा था उसने अपने इस अदृश्य कैमरे की मदद से देखा कि तारिक अभी भी हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ था वहाँ उसके आस तीन चार और लोग खड़े थे जाहिर है ये लोग तारीख के दोस्त ही लग रहे थे ये लोग भी तारीख के साथ ही बिजनेस करते थे इस वक्त शायद तारीख से मिलने के लिए यहाँ हॉस्पिटल आये हुए थे इस वक्त ये लोग शायद टॉम वाले केस के बारे में ही डिस्कशन कर रहे थे विक्रांत मन सोचने लगा वाह हॉस्पिटल में बेड पर पड़े पड़े भी गोल्डन पिलर की चिंता सता रही है कोई नहीं दूंगा हिस्सा तुझे खूब हिस्सा दूंगा साथ रहो बता हूँ एक बार लपेटे में आ जाओ फिर बताता हूँ अभी विक्रांत तारीख के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से फिर से उसका फोन बच पड़ा इस बार अमित ने उसे फोन किया था जैसे विक्रांत ने फोन उठाया अमित ने हड़बड़ाते हुए कहा विक्रांत भाई हो जल्दी आओ यहाँ पुरातत्व डिपार्टमेंट में नैना मैडम की फाइट हो गई है किसी से लड़ाई हो गई है उनकी जल्दी आइए लड़ाई अब ये किससे भिड़ बैठी विक्रांत मनी मन सोचने लगा इसके बाद तुरंत ही विक्रांत ने गाड़ी स्टार्ट किया और एक्सीटर आरोप जोर मारते हुए पुरातत्व विभाग के ऑफिस पहुँचने के लिए निकल पड़ा